पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र छब्बीस पूर्वेशम अपि गुरुहु काले नानव्छेदात संगति पूर्व सूत्रोक्त अनुमान द्वारा ब्रह्मा आदि ही निरतिशय ज्ञान का आधार क्यों नहीं होते इस आशंका के निवारणार्थ इस सूत्र में ब्रह्मादिकों से भी ईश्वर में विशेषता बतलाते हैं वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकों का भी गुरु है क्योंकि वह काल से परिचिन्न परिमित नहीं है व्याख्या गुरु उपदेष्ट का और पूज्य का नाम है कालेन अवच्छिन्न काल से परिच्छिन्न अर्थात जो किसी काल में हो और किसी काल में न हो अतः कालेन अनावच्छिन्न काल से अपरिचिन्न के अर्थ सर्व काल में विद्यमान के हैं जैसे ब्रह्मादि सृष्टि से पूर्व और महाप्रलय के अनंतर उत्पत्ति विनाशशील होने से काल परिच्छि है वैसे ईश्वर नहीं है क्योंकि वह सर्वदा विद्यमान होने से काल की परिच्छिता से रहित हैं इसलिए ब्रह्मादिकों को ज्ञान प्रदान करने से ईश्वर उन सब का गुरु और उपदिष्टा है जैसा वर्तमान स्वर्ग के आदि में ईश्वर ज्ञान ऐश्वर्युक्त सिद्ध है वैसे ही पूर्व सर्गों के आदि में भी इस प्रकार विद्यमान होने से ईश्वर ही अनादि सर्वज्ञ निरतिशय ज्ञान का आधार है ब्रह्मादि नहीं है जैसा यजुर्वेदीय निषद में बतलाया गया है यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व यो वै वेदांश प्रहनोति तस्मी तम देव आत्मबुद्धि प्रकाशम व मुक्षुर्वै शरणमहम प्रपद्ये जिस ईश्वर ने शिष्ट के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्मा के हृदय में स्वर पाठ रहस्य और अर्थ सहित वेद ज्ञान का प्रकाश किया उस आत्मदेव की मैं मुमुक्षु शरण लेता हूँ विशेष वक्तव्य इस सूत्र में ईश्वर को काल की सीमा से परे गुरुओं का गुरु बतलाया गया है राजा प्रजा स्वामी सेवक आदि भावनाओं में भेद भाव तथा स्वार्थ सिद्धि की संभावना रहती है माता पिता का भी पुत्र के प्रति मोह हो सकता है किंतु गुरु शिष्य का संबंध केवल आध्यात्मिक है जिसमें केवल ज्ञान प्राप्ति और आत्मोन्नति ही उद्देश्य होता है इसलिए सूत्र में ईश्वर को गुरुओं के गुरु की भावना से उपासना बतलाई गई है योग मार्ग में गुरुओं को शिष्यों से अपनी शकल या अपनी मूर्ति का ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं है वास्तविक गुरु होने का अधिकारी वही हो सकता है जो गुरुओं के गुरु ईश्वर तक पहुंचावे और उसका ही प्रणधान अर्थात उसके ही सब कुछ समर्पण करना सिखलावे साधकों को अपने इस आध्यात्मिक मार्ग में सच्चे पथ दर्शक की खोज करने में पूरा सचेत रहना चाहिए योग मार्ग में पथ दर्शक का अनुभवी होना तो आवश्यक है ही किंतु निम्न विशेषताओं पर भी पूरा ध्यान रखना चाहिए पथदर्शक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी देवता के संकीर्ण भाव से परे होकर केवल एक सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परम गुरु परमेश्वर का उपासक हो जन्म से जात पात मत मतांतरों की संकीर्णता तथा सांप्रदायिक पक्षपात से परे होकर प्राणी मात्र में एक ही शुद्ध चेतन परमात्म तत्व को देखता हुआ सभी का शुभ चिंतक हो जो साधकों के केवल गुण कर्म स्वभाव और सात्विक संस्कारों पर दृष्टि डालता हुआ उनको उनके अंतिम लक्ष्य पर पहुँचाने में प्रयत्नशील हो साधकों से धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा आदि का इच्छुक न हो अथवा जो केवल अपने संप्रदाय के फैलाने तथा शिष्य मंडली के बढ़ाने का इच्छुक न हो अपितु निस्वार्थ भाव से बिना किसी वैयक्तिक लगाव के समदृष्टि से सभी को आत्मोन्नति में सहायता देने में तत्पर हो जो दुनिया के राग द्वेश आदि सारे प्रपंचों तथा पाखंडों और बनावट से परे होकर निर्भिमान निरहंकारता के साथ आत्मचिंतन में रत हो पथ प्रदर्शक पर इस प्रकार दृष्टि डालने से पूर्व साधकों को स्वयं अपने अंदर देखना चाहिए क्या हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीव्र है क्या हम सांसारिक कामनाओं धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी प्रकार की स्वार्थ दृष्टि से इस मार्ग में प्रवेश नहीं कर रहे हैं क्या हमारा प्राण मात्र के प्रति स्वात्मा जैसा प्रेम भाव है क्या हम जन्म से जात पात मत मतांतर और सांप्रदायिक संकीर्णता के कूप मंडुक तो नहीं हैं क्या हम अपने पथ दर्शक को धोखा तो नहीं दे रहे हैं क्या हम तपस्वी जीवन बिताने और पथ प्रदर्शक की सच्ची एवं हितकारी शिक्षा को ग्रहण करने और पालन करने के लिए तैयार हैं इत्यादि